श्री गर्ग संहिता श्री मथुराखंड अध्याय अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के परब ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति श्रीकृष्ण का ग्वाल बालों के साथ पुरी दर्शन के लिए आना नगरी स्त्रियों का उन पर मोहित होना तथा भगवान के हाथ से एक रजक का उद्धार श्री नारद जी कहते राजन अक्रूर और बलराम जी के साथ मथुरा के उपवन के पास पहुंचकर यमुना के निकट रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना के जल पीकर पुनः रथ पर आ गए तब उन दोनों भाइयों के आज्ञा ले अक्रूर जी यमुना जी में नहाने के लिए गए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना के निर्मल जल में उतरे यमुना जी का जल आगाध था उसमें बड़ी बड़ी भंवरे उठ रही थी अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं नरेश्वर यदि अक्रूर जी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बैठे दिखाई दिए फिर जल में आकर देखा तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए बलराम जी नागराज शेष के रूप में कुंडली मारकर बैठे थे और उनकी गोद में लोक परम प्रकाशमय गोलोक गोवर्धन पर्वत यमुना नदी मनोहर वृंदावन तथा असंख्य कोटि सूर्यो की ज्योतियों को प्रभावशाली मंडल से ये क्रमश परिलक्षित हुए उसी ज्योतिर्मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ वहां अकबूर के दृष्टिपथ में आए तब श्री कृष्ण को पर ब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्थिति आरंभ की अक्रूर बोले असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोकधाम के स्वामी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है प्रभो आप श्री राधा के प्राणवल्लभ तथा व्रज के अधीश्वर हैं आपको बारंबार नमस्कार है श्री नंदनंदन तथा माता यशोदा को आमोद प्रदान करने वाले श्रीहरी को नमस्कार है देव की पुत्र गोविंद वासुदेव जगदीश्वर यदु कुल तिलक जगन्नाथ पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है मेरी वाणी सदा आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे मेरे कान आपकी कथा सुनती रहे मेरी भुजाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में तल्लीन रहे मन सदा आपके चरणार्थबिंदों का चिंतन करे तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धाम विशेष के दर्शन में संलग्न हो नम श्री कृष्ण चंद्राय परिपूर्णतमा जसख्यापत गोलोकपत नमः ब्रजाधिशायते नमः श्रीराधते हेतुभ्यं व्रजाधीशा यशोदा नम नम श्रीनंदपुत्रा यशोदानंदनाय चीसुतोविंदवासुदेव जगत्पते यदुतम जगन्नाथ पा मं पुषोत्तम वाणी सदा ते गुणवर्णने कणो कथाया मन सदाचरणारिंदो दृष स्फु धाम विशेष दर्शन ए नारद जी कहते राजन जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखते हुए अक्रूर जी इस प्रकार स्थित कर रहे थे उसी समय भगवान श्रीकृष्ण अपने लोक सहित वहीं अंतरध्यान हो गए तब उन्हें नमस्कार करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करने के पश्चात अक्रूर श्री कृष्ण को परब स्वरूप जानकर विस्मयपूर्वक रथ पर आए घनवत गंभीर नाद करने वाले उस वायुवेगशाली रथ के द्वारा अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण को दिन डूबते दूबते मथुरा पहुंचा दिया वहां नगर के उपवन में नंदराज को देख कर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोले श्री भगवान ने कहा मानद अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारें, मैं पीछे ग्वाल बालों के साथ आऊंगा अक्रूर ने कहा देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम प्रभो आप अपने बड़े भाई तथा ग्वालों सहित मेरे घर पर चले जगत अपने चरणार की धूल से आज मेरा घर पवित्र कीजिए मैं आपको साथ लिए बिना अपने घर नहीं जाऊंगा। श्री भगवान ने कहा अक्रूर जी मैं यदुवंशियों के वैरी कंस को मारकर बलराम जी तथा गोप बंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊंगा और आपको प्रिय करूंगा। नारद जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया वहाँ कंस को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गए दूसरे दिन बलराम और गोप बालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुए गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही वश्य सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना इसे गोकुल ना समझो यहाँ कंस का महाभयंकर राज्य है बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े वालों और ग्वाल बालों के साथ पुरी में गए बलराम जी भी उनके साथ थे दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं रत्न रत्नजटित सुंदर गृहों तथा तो गगनचुंबी महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी यमुना के तट पर रत्नों की सीढ़ियाँ बनी थी वहां चंचल लहरों का कौतूहल देखते ही बनता था उन सबसे तथा दिव्य नर नारियों से युक्त वह नगरी अलकापुरी के समान शोभा पा रही थी मथुरापुरी की शोभा निहारते और धनिकों के भवनों को देखते हुए श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ राजमार्ग अर्थात मुख्य सड़क पर आ गए उस दिन श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर मथुरापुरी की स्त्रियां जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थीं सारे काम काज और शिशुओं को भी छोड़कर उन्हें देखने के लिए इस प्रकार दौड़ी मानो नदियां समुद्र की ओर भागी जा रही हों कुछ स्त्रियां महलों की छत से कुछ जालीदार झरोखों के छेद से कोई कोई दीवारों की ओट से कोई खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हटाकर और सब और कुछ नालियां दरवाजों के किवाड़ों से बाहर निकलकर घर के कबूतरों पर से उन्हें देखने लगी भगवान श्री कृष्णा का एक चंचल कुंतल भाग उनके मुख पर लटक रहा था मानो उन्होंने अपने सामने वाले मनुष्यों के मन को हर लेने के लिए उसे धारण किया था तथा दूसरा कुंतल भाग उन्होंने मुकुट के नीचे दबाकर पीछे की ओर लटका दिया था मानो पीछे से आने वाले लोगों के मन को मोहने के लिए उसे उन्होंने पृष्ठ भाग की ओर धारण किया था उनका आधा पीतांबर कमर में बंधा हुआ चमक रहा था और आधा कंधे पर पड़ा नील मेघ में विद्युत धारण कर रहा था राजन उन्होंने अपने एक हाथ में कमल और वक्षस्थल में वैजयंती माला धारण कर रखी थी कानों में नवीन मकराकार कुंडल पहने तथा बाल सूर्य के समान कांत्यमान सोने के बाजू बंदों से विभूषित बाहुमंडल वाले असंख्य ब्रह्मांडाधिपति पराग पर भगवान वसुदेवनंदन श्री कृष्ण को देखकर कर समस्त पूर्वासिनी स्त्रियां मोहित हो गई। नागरी स्त्रियां बोली अहो वह वृंदावन कैसा रमणीय है जहां ये नंदनंदन सेम निवास करते हैं वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं वे गोपांगनाएं भी धन्य हैं न जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो रास रंग में वे बारंबार उनके अधरा का पान किया करती हैं नारद जी कहते हैं राजन उस राजमार्ग पर एक कपड़ा रंगने वाला रजक जा रहा था वह बड़ा घमंडी और उन्मत्त जान पड़ता था ग्वाल बालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा मेरे महाबुद्धिमान मित्र हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा इसमें संशय नहीं है वह रजक कंस का सेवक और बड़ा भारी दुष्ट था श्री कृष्ण की बात सुनकर घृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति वह अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा और उस राजमार्ग पर माधव से इस प्रकार बोला रजक ने कहा अरे तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं क्या उदंड ग्वाल बालों क्या तुम्हारे पूर्वज कौपिनधारी नहीं थे जंगल में रहने वाले गोपों यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब के सब नगर से शीघ्र निकल जाओ अन्यथा वस्त्र की चोरी कराने वाले तुम सब लोगों को मैं जेल में बंद करा दूंगा नारद जी कहते राजन इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही मरोड़ दिया विधेय उसके शरीर की ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई राजन फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवक वस्त्रों के गट्ठर वहीं छोड़कर उसी तरह सब और गए जैसे शरतकाल में हवा के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं उन वस्त्रों में से बलराम और श्री कृष्ण अपनी पसंद के कपड़े लेकर जब खड़े हो गए तब श्रेष्ठ वस्त्रों को ग्वाल बालों तथा तो अन्य राहगीरों ने ले लिया उन वस्त्रों को कैसे पहनना चाहिए यह बात ग्वाल बाल नहीं जानते थे अतः बलराम और श्री कृष्ण के देखते देखते वे, वे उन सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे इसी समय एक बालक ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण और बलदेव के दिव्य वेश बना दिए राजन इसी तरह अन्य गोप बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण का पुनः दर्शन किया उस बालक पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना सारुप्य प्रदान किया तथा बलदेव जी ने भी पुनः उसे बल लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रदान किया इस प्रकार गर्ग श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा मथुराखंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ